बोलती कहानियां के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है प्रसिद्ध साहित्यकार पंकज सुबीर की कहानी एक रात बरसात काफी तेज है थोड़ी सी दूर तक कभी नजर नहीं आ रहा वाइपर पूरी स्पीड से चल रहे हैं मगर बरसात इतनी तेज रफ्तार से हो रही है कि वाइपर की फुल स्पीड के बाद भी विंडस्क्रीन साफ नहीं हो पा रही काले रंग की सफारी देवास से होकर गुजर रही है चारों तरफ तेज बारिश के कारण सन्नाटा है इक्का दुक्का वाहन ही गुजर रहे हैं क्यों दिनेश दिक्कत तो नहीं हो रही गाड़ी चलाने में तेज बरसात को देख सुनील ने ड्राइवर से पूछा नहीं साहब कोई परेशानी नहीं गाड़ी की हेडलाइट अच्छी है दिनेश ने जवाब दिया ठीक है एक काम करना कहीं पान की दुकान दिखे तो रोक देना सिगरेट ले आना उसने पचास का नोट दिनेश को देते हुए कहा दिनेश ने नोट लेकर शर्ट की जेब में रख लिया घर तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी सोचा था इंदौर से समय से निकलना हो जाएगा लेकिन मीटिंग खत्म होते ही सात बज गए डिनर लेकर निकलते निकलते नौ बज गए रात बारह से पहले क्या पहुंचना हो पाएगा भोपाल कांच से बाहर नजर डाली तो दुकानों की लाइटें धुंधली धुंधली नजर आ रही हैं मानो किसी ने बने हुए चित्र पर पानी डाल दिया हो बाहर वर्षा का प्राकृतिक संगीत गूंज रहा है और अंदर संगीत की स्वर लहरियां। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खूब सूरत आपके अंदाज अपने छोटे से वॉकमैन के छोटे छोटे स्पीकर्स पर इसी गाने को सुनते समय एक बार कहा था उसने वीणा जब हम दोनों कार में कहीं घूमने जाया करेंगे तब पूरे समय कार में यही गाना बजेगा हंसते हुए कहा था वीणा ने उसके लिए पहले तुम्हें कार की जरूरत पड़ेगी तो क्या हुआ आ जाएगी कार भी उसने जवाब दिया था और फिर ऐसा कुछ होना भी ज़रूरी है कि मैं और तुम एक ही कार में घूम भी सकें वीणा ने कुछ गंभीरता से कहा था इस दूसरी बात का जवाब नहीं था उसके पास पहली बात का जिस आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था उसने वो तो हो गया आज उसके पास अपनी गाड़ी है लेकिन दूसरी बात बारिश के कारण सड़क लगभग सुनसान पड़ी है कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग खड़े हैं बस दिनेश ने लैम्प पोस्ट के पास पान की गुमटी को देखा तो गाड़ी को साइड से लगा लिया सिगरेट लेके आता हूँ साहब गाड़ी के ठीक पास गुमटी के शेड में एक महिला और पुरुष बरसात से बचते हुए खड़े थे सुनील ने लापरवाही से उनकी ओर देखा और नजरें घुमाने को ही था कि अचानक चौंक गया कांच पर पानी होने के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था उसने कांच पर छाई धुंध को हाथ से साफ करके देखा क्या सचमुच महिला के साथ का पुरुष दिनेश से कुछ बात कर रहा था सुनील ने धीरे से कांच को दरार बराबर नीचे उतारा उस दरार पर आंखें जमाईं बिजली की तेज कौंध से सारा चराहा जरूर आ गया दिनेश को लौटते देखा तो उसने कांच वापस ऊपर कर दिया दिनेश जैसे ही अंदर आकर बैठा सुनील ने कुछ लापरवाही दिखाते हुए उससे पूछा क्या कह रहे थे वो आदमी कह रहे थे कि भोपाल तक ले चलिए बहुत देर से खड़े हैं कोई साधन नहीं मिल रहा मैंने मना कर दिया दिनेश ने उत्तर दिया बिठा लो उनको अब इतनी रात में कहाँ परेशान होंगे उस पर महिला भी साथ है बुला लो उन्हें और हाँ उन लोगों के बैठने के बाद अंदर की लाइट चालू मत करना सुनील ने कहा कुछ अचरज में पड़ा दिनेश गाड़ी से उतरकर उधर चला गया बैठ जाइए पीछे आप लोग कहते हुए दिनेश ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया सुनील ने मुँह दूसरी तरफ घुमा लिया और बाहर देखने लगा अपने ठीक पीछे उसे चूड़ियों की खनखन और पायल की रुंझुन सुनाई दी गाड़ी में वही गाना गूंज रहा है लब हिले तो दरवाजा बंद होने की आवाज आई और गाड़ी चल पड़ी हम लोग भीगे हुए हैं आपकी सीट खराब हो रही है पीछे से अपराध बोध नहीं आप लोग आराम से बैठिए सुनील ने कहा उसे ऐसे लगा जैसे उसकी आवाज को सुनकर उसके ठीक पीछे बैठी चूड़ियां चौंक कर खनक गई हैं बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही है गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से अंधेरे और बारिश दोनों को चीरती हुई भाग रही है गाना खत्म हो गया कुछ देर रुकने के बाद किशोर कुमार ने वही गाना फिर से शुरू कर दिया आप की में कुछ महके से राज है आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है गाना जैसे ही दूसरी बार फिर से बजना शुरू हुआ वैसे ही सुनील को लगा कि पीछे की चूड़ियाँ अचानक ही बार बार खनक रही हैं सुनील ने म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर दिया गाना बंद हो गया गाड़ी में सन्नाटा पसर गया सुनील ने सीट की पुष्त पर फिर टिकाकर आंखें मूंद मूँध लीं पाथरों की परिस्थितियाँ भी समय के साथ कितनी परिवर्तित हो जाती हैं आज वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकता कि वीणा ही है या कोई और है और डर भी इस बात का नहीं है कि कोई और ना हो डर तो इस बात का है कि कहीं वीणा ही ना हो दिन भर की भाग दौड़ से थकान सी हो रही है उसे आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगा लेकिन आंखें बंद होते ही वो दृश्य सामने आ गया जब उस दौराहे दो पर दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था और फिर हाथ छुड़ा चल पड़े थे नियति द्वारा तय किए अपने अपने रास्ते पर और उसके बाद वो आज देख रहा है वीणा को अगर ये वीणा ही है तो सोचते ही सोचते कब नींद आ गई पता ही न चला जब आंखें खुली तो गाड़ी भोपाल की सड़कों पर दौड़ रही थी घड़ी देखी साढ़े बारह बज रहे हैं पीछे दोनों धीरे धीरे स्वर में बात कर रहे हैं सुनील ने धीरे से दिनेश से कहा उनसे पूछ लो कहाँ जाना है दिनेश के पूछते ही पीछे बैठे पुरुष ने उत्तर दिया हमें तो यूनिवर्सिटी के सामने जाना है आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ उतार दीजिएगा हम ऑटो करके चले जाएंगे। हमें भी तो वहीं यूनिवर्सिटी के पास के ही कॉम्प्लेक्स में जाना है छोड़ देंगे आपको पानी गिरते में कहाँ जाएंगे आप साढ़े बारह बज रहे हैं इतनी रात को उस तरफ जाने के लिए बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको साधन पीछे की चूड़ियाँ उसकी आवाज़ की को पकड़ फिर से खनकने लगी सुनील की बात पर दिनेश आश्चर्य में पड़ गया कहाँ ईदगाह हिल और कहाँ यूनिवर्सिटी पंद्रह सत्रह किलोमीटर का तो फासला है ही फिर साहब क्यों कह रहे हैं कि हमको भी उधर ही जाना है यूनिवर्सिटी के पास पहुंचकर पुरुष दिनेश को रास्ता गाइड करने लगा कई बार दाएं बाएं मुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी रुक गई पुरुष ने उतरने से पहले कहा अच्छा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज आप नहीं बिठाते तो बरसात में जाने कब तक खड़ा रहना पड़ता हम लोगों को सुनील ने कुछ उत्तर नहीं दिया पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई सुनील ने सामने रखा छाता उठाकर दिनेश को देते हुए कहा जाओ उन लोगों को कॉम्प्लेक्स के पोर्च तक छोड़ाओ कॉम्प्लेक्स के पोर्च में पहुंचने के बाद पुरुष सीढ़ियां चढ़कर सामने के फ्लैट की डोर बेल कर प्रतीक्षा करने लगा महिला ने दिनेश से पूछा यहां कौन से कॉम्प्लेक्स में जाना है आपको दिनेश कुछ देर तक तो चुप रहा फिर बोला हमें तो ईदगाह हिल्स जाना है यहां तो साहब आप लोगों को छोड़ने आए हैं महिला ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा वो गाड़ी की ओर बढ़ने ही वाली थी कि पुरुष की आवाज आई अरे भाई वीणा कहाँ उलझ गई आओ ना पुरुष का स्वर इतना तेज था कि दिनेश द्वारा अध छोड़े गए ड्राइवर साइड के गेट से होता हुआ गाड़ी में समा गया पूरा वाक्य नहीं केवल एक नाम गाड़ी की ओर बढ़ते हुए महिला के कदम रुक गए उसने देखा कि पुरुष बालकनी में खड़ा हुआ है महिला ने दिनेश से कहा अपने साहब को मेरा थैंक्स कह देना और कह देना कि कहते कहते वो रुक गई कुछ देर तक गाड़ी को देखती रही फिर पलट कर तेज कदमों से कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई काले रंग की गाड़ी किसी मीठी सी ट्यून को बजाते हुए धीरे धीरे पैक होती जा रही थी धन्यवाद